भाष्य अध्याय अठार अथ कर्मणः तैविध्यम उच्यते अब कर्म के तीन भेद कहे जाते हैं नि संगरहित अराग देश अफल प्रेसुना कर्म यत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्क्य निगरहित आसक्तिवर्जित अराग कृतम् देशग प्रयुक्न द्वेश प्रयुक्त चलत राग द्वेषतः रागद्वेशत तद्परी कृत अराग देश कृत अफल प्रेपसुना फल प्रेपतिल प्रेपु फलतृष्ण तद्परीन अफलप्रेसुना कर् कृत कर्म यत्तत् यत्क उच्यते जो कर्म नियत नित्य है तथा संग आसक्ति से रहित है और फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया है वह सात्विक कहा जाता है जो कर्म राग से या द्वेष से प्रेरित होकर किया जाता है वह राग द्वेष से किया हुआ कहलाता है और जो उससे विपरीत है वह बिना राग द्वेष के किया हुआ है जो कर्ता कर्म फल को चाहता है वह कर्म फल प्रेपु अर्थात कर्म फल की तृष्णा वाला होता है और जो उससे विपरीत है वह कर्म फल को न चाहने वाला है यू कामेव सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायास तद्राज सहित यू कामेव सुना सुना इत्यर्थः कर्म वा जो कर्म भोग रूप फल की इच्छा वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है साहंकारेण्च तत्वपेक्ष किम निरहंकारा लौकिक्रोत्रियरहकारापेक्षाया यो परम निरहकार आत्मविद न तस्य तमेपस्तुबायासकर्तृत्व प्राप्ति अस्ती इस श्लोक में साहंकारिण पद तत्वज्ञान की अपेक्षा से नहीं है तो क्या है वेज शास्त्र को जानने वाले लौकिक निरहंकारी की अपेक्षा से है क्योंकि जो वास्तविक निरहंकारी आत्मविदता है उसमें तो फलेक्षुकता और बहुत परिश्रम युक्त कर्तृत्व की आशंका ही नहीं हो सकती सात्विक से अपनी कर्मण अनात्मविद साहंकार कर्ता किम उत सात्विक कर्म का भी कर्ता आत्मतत्व को न जानने वाला अहंकार युक्त मनुष्य ही होता है फिर राजस तामस कर्मों की कर्ता की तो बात ही क्या है लोके अनात्मविद अपि स्त्रोत्रो निरहंकार उच्चते निरहंकारः अयम् ब्राह्मण इति निरहकार अय एव साहंकारेण वाई पुनः शब्द पाद पूरणार्थ पुरु संसार में आत्मतत्व को न जानने वाला भी वेदशास्त्र का ज्ञाता पुरुष निरहंकारी कहा जाता है जैसे अमुख ब्राह्मण निरहंकारी है ऐसा प्रयोग होता है सूत्रांग ऐसे पुरुष की अपेक्षा से ही इस श्लोक में साहंकारेण वा यह वचन कहा गया है पुनः शब्द पादपूर्ण करने के लिए है क्रियते बहुलायासम कर्ता महता आयासेन निवर्त्यते तत्कर्म राज उदाह तथा जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है अर्थात करने वाला जिसको बहुत परिश्रम से कर पाता है वह कर्म राजस कहा गया है अब क्षय हिंसा अनपेक्ष च पौरुषमारभ्यते कर्म यम सुच्यते अबंधम पश्चात भावी यदस्तु सुबंध उच्य से तुबंधम क्षय यस्मि क्रियमाणे शक्तिय अर्थक्ष सैत् तम क्षम हिंसा प्राणीपीडा अनपेक्ष पौरुषं पुरस्कार शक्नो इदम कर्म इति एतानि अबी अनपेक्ष्य पौरषाता मोहाद विवेकत आरभ्य कर्म यद तमोन उच्यते अनुबंध को अंत में होने वाला जो परिणाम है उसे अनुबंध कहते हैं उसको क्षय को कर्म के करने में जो आ शक्ति का या धन का क्षय होता है उसको हिंसा को प्राणियों की पीड़ा को और पौरुष को अमुक कर्म को मैं समाप्त कर सकता हूँ ऐसे अपनी सामर्थ्य को इस प्रकार अनुबंध से लेकर पौरुष तक के इन समस्त भावों की अपेक्षा न करके उनकी परवाह न करके जो धर्म मोह से अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस तमो गुणपूर्वक किया हुआ कहा जाता है मुक्त संगो न हमवादी मुक्तसंगो नहम्वादी धित्युत्साहमित सिद्ध सिद्धर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्य मुक्त संगो, संगो मुक्त पर संगो येन स मुक्तसंग अनहमवादी न अहम अंवदनशीलो धत्युत्हसमित धृति धारण उत्साह ताभ्यांसम संयुक्त धृत्युत्हसम सिद्धो क्रियमाण से कर्मण फल सिद्ध असिद सिद्ध सिद्धियों केवल शास्त्र प्रमाण प्रयुक्तो न फलरागा य निर्विकार उच्यते एवं भूत कर्ता यह स सात्विक उचतें जो कर्ता मुक्त संग है जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है जो निर्हमवादी है जिसका मैं करता हूँ ऐसे कहने का स्वभाव नहीं रह गया है जो धृति और उत्साह से युक्त है धृति यानी धारण शक्ति और उत्साह यानी उद्यम इन दोनों से जो युक्त है तथा जो क्रिए हुए कर्म के फल की सिद्धि होने या ना होने में निर्विकार है जो ऐसा करता है वह सात्विक कहा जाता है जो केवल शास्त्र प्रमाण से ही कर्म में प्रयुक्त होता है फल इच्छा या आसक्ति आदि से नहीं वह निर्विकार कहा जाता है रागी कर्म फल प्रे सुलुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्षशो कान्वत करता राजसपरिकीर्ति रागी अस्ति इति रागी। कर्म राग अस्ती कर्म फलार्थी प्रेपु कर्मफलाथी लुब्ध परद्रव्यसु संतृष्ण तीर्थाद चद्रव्यापरित्यागी जो कर्ता रागी है जिसमें राग यानी आसक्ति विद्यमान है जो कर्मफल को चाहने वाला है कर्मफल की इच्छा रखता है जो लोभी यानी दूसरों के धन में तृष्णा रखने वाला है और तीर्थादि उपयुक्त देश काल में भी अपने धन को खर्च करने वाला नहीं है हिंसात्मक परपीड़ा स्वभावः अशुचि बाह्या शौचवर्जितौ हर्षशोकान्वित इष्ट प्राप्त हर्ष अनिष्ट प्राप्त इष्टवियोगे च शोक ताभ्यां हर्षशोकाभ्या अन्व संयुक्त तस्य कर्मणः संपत्ति विपत्तयोः हर्षशोको श्याम तायुक्त यह कर्ता स राजस तथा जो हिंसात्मक दूसरों को कष्ट पहुँचाने के स्वभाव वाला असूचि बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के शुद्धि से रहित और हर्षशोक से लिप्त यानी इष्ट पदार्थ की प्राप्ति में हर्ष एवं अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट के वियोग में होने वाला शोक इन दोनों प्रकार के भावों से युक्त है ऐसे पुरुष को ही कर्मों की सिद्धि असिद्धि में हर्ष शोक हुआ करते हैं अतः जो कर्ता उन दोनों से युक्त है वह राजस कहा जाता है अयुक्त प्राकृत स्तब्ध नयस्कृति कौल विषादी दीर्घ सूत्री चर्ता उच्य अयुक्त असमृत अत्यतासंस्कृतबुद्धिबालासम स्तब्धो दंडवत् नमती कस्चि शठो मयावी शक्तिगूहनक नैस्कृति परवृत्ति पर अल अग्रवृत्तिशील अपि, विषादी सर्वदा अवसन्न स्वभाव दीर्घसूत्री च कर्तव्या दीर्घ प्रसारणों सो वा कर्तव्य तद्मा अपि न कौती यम भूत कर्ता साममस उच्य से जो कर्ता अयुक्त है जिसका चित्त समाहित नहीं है जो बालक के समान प्राकृत अत्यंत संस्कारहीन बुद्धिवाला है जो स्तब्ध है दंड की भांति किसी के सामने नहीं झुकता जो सठ अर्थात अपनी सामर्थ्य को गुप्त रखने वाला कपटी है जो नैस्कृतिक दूसरों की वृत्ति का छेदन करने में तत्पर और आलसी है जिसका कर्तव्य कार्य में भी प्रवृत्त होने का स्वभाव नहीं है जो विषादी सदा शोकयुक्त स्वभाव वाला और दीर्घ सूत्री है कर्तव्य में बहुत विलंब करने वाला है अर्थात आज या कल कर लेंगे लेने योग्य कार्य को महीने भर में भी समाप्त नहीं कर पाता जो ऐसा करता है वह तामस कहा जाता है बुद्धेर बुद्धेरभेद गुणतस्त्र शुणु प्रोच्यमशेण पृथ्वन धनंजया बुद्धे भेदम धीते चे भेद गुणत सत्वादुणत शृणुट्रोपन्यास प्रोच्यम कथ्यमश निरवशेषो यथावत् विवेक विवेकतो धनंजय हे धनंजय बुद्ध के और धृति के भी सत्वादि सत्वादिगुणों के अनुसार तीन तीन प्रकार के भेद तो विभाग विभागपूर्वक संपूर्णता से यथावत् कहे वे सुन यह सूत्र रूप से कहना है दिग्विजय मानस दैव च प्रभूत धनम अजयत्न असौ धनंजय अर्जुन देव विजय के समय अर्जुन ने मनुष्यों का और देवों का बहुत साधन जीता था इसलिए उसका नाम धनंजय हुआ प्रवृत्ति चवृत्ति च कार्य कार्ये भया भय बंधम मोक्षा वृत्ति बुद्धिशाह पार्थ सात्विकी प्रवृत्ति प्रवित्ति च प्रवृत्ति प्रवर्तन हेतुः कर्म मार्ग नृवृत्ति चवृत्ति मोक्ष हेतु सन्यास संन्यासम बंध मोक्ष सामनवाक्यवाद प्रवृत्व कर्म सन्यास संयासम अवगम्य जो बुद्धि प्रवृत्ति को बंधन के हेतु रूप कर्म मार्ग को और निवृत्ति को मोक्ष के हेतु रूप सन्यास मार्ग को जानती है बंध और मोक्ष के साथ प्रवित्ति और निवृत्ति की समान वाक्यता है इससे यह निश्चय होता है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ कर्म मार्ग और संयास मार्ग ही है कार्य कार्या प्रतिषिधे कर्तव्या कर्तव्ये कारण कस्य देश कालाद्यपेक्ष दृष्टा दृष्टा कर्मण तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को विधि और प्रतिषेध को यानी करने योग्य और न करने योग्य को भी जानती है यह कहना किसके संबंध में है देश काल आदि की अपेक्षा से जिनके दृष्ट और अदृष्ट फल होते हैं उन कर्मों के संबंध में भयाभये विभेति अस्मादि भयम सद्विपरीतम अभयम भयम च अभयम चया भय दृष्टादृष्ट विषयो भयाभयो कारणे इत बंधम सहेतुक मोक्षम चहेतुक या यावेति विजाना बुद्धि सापार्थ सात्विकी तथा जो बुद्धि भय और अभय को जानती है जिससे मनुष्य भयभीत होता है उसका नाम भय है और उससे विपरीत का नाम अभय है उन दोनों को यानी दृष्टा दृष्टि जो भय और अभय है उन दोनों के कारणों को जानती है एवं हेतु सहित बंधन और मोक्ष को भी जानती है हे पार्थ वह बुद्धि सात्विकी है तत्र ज्ञानम बुद्धे है वृत्ति बुद्धि तो वृत्तिमती धृति अभी वृत्ति विशेष एव बुद्धि है पहले जो ज्ञान कहा गया है वह बुद्धि के एक वृत्ति विशेष है और बुद्धि वृत्ति वाली है धृति भी बुद्धि की वृत्ति विशेष ही है